श्री श्री चैतन्य चरतावली कृष्ण चैतन्य वैराग्य विद्या शिक्षा श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाब प्रपद्ये जिस पुराण पुरुष ने जीवों को अपनी अहोत की भक्ति और वैराग्य विद्या आदि सिखाने के निमित्त श्री कृष्ण चैतन्य नाम वाला शरीर धारण किया है उन कृपा के सागर श्री चैतन्य देव की हम शरण में जाते हैं सन्यास के मानी है में जीवन पिछले जीवन की सभी बातों का ज्ञान अग्नि में जलाकर स्वयं अग्नि में बन जाना यही इस महान व्रत का आदर्श है संसार की एकदम उपेक्षा कर दो जीव मात्र में मैत्री के भाव रखो और संपूर्ण संसारी संबंधों और परिग्रहों का परित्याग करके भगवान नाम निष्ठा होकर वैराग्य राग रसिक बनकर संसारी सभी बातों को हृदय से निकाल कर फेंक दो सत्वगुण के स्वरूप सफेद वस्त्रों का भी परित्याग कर दो और रजतम सत्व से भी ऊपर उठकर त्रिगुणातीत बनकर महान सत्व में सदा स्थिर रहो इसलिए संन्यासी के वस्त्र अग्निवर्ण के होते हैं क्योंकि उसने जीवित रहने पर भी यह शरीर अग्नि को सौंप दिया है वह नारायण के अतिरिक्त किसी दूसरे को देखता ही नहीं है इसीलिए संन्यास के समय पूर्वाश्रम के नाम को भी त्याग देते हैं और गुरुदत्त महाप्रकाश रूपी नवीन नाम से इस शरीर का संकेत करते हैं वास्तव में तो सन्यासी नाम रूप से रहित ही बना रहता है महाप्रभु का छौर कर्म समाप्त हुआ अब वे शिखा सूत्रहीन हो गए छौर हो जाने के पश्चात प्रभु ने सुरसरी के शीतल जल में घुसकर स्नान किया और वस्त्र बदले हुए वे वेदी के समीप आ गए हाथ जोड़े हुए अति दीन भाव से वे भारती जी के सम्मुख बैठ गए भारती जी ने विजया हमन आदि सभी विरजा होम आदि सभी संन्यासोचित कर्म कराकर प्रभु को मंत्र दीक्षा देने का विचार किया हाथ जोड़े हुए भाव से प्रभु ने सन्यास मंत्र ग्रहण करने की जिज्ञासा की भारती जी ने इन्हें अपने समीप बैठ जाने के लिए कहा गुरुदेव के आज्ञानुसार प्रभु उनके समीप बैठ गए मंत्र देने में भारती जी कुछ आगा पीछा सा करने लगे तब महाप्रभु ने उत्सुकता प्रकट करते हुए पूछा भगवान मैंने ऐसा सुना है कि सन्यास के मंत्र को किसी के सामने कहना न चाहिए भारती जी ने कहा हाँ सन्यास मंत्र को शास्त्रों में परम गौप्य बताया गया है गुरुजनों के अतिरिक्त उसे हर किसी के सामने प्रकाशित नहीं करते हैं यह सुनकर प्रभु ने कहा मुझे आपसे एक बात निवेदन करनी है किंतु वह गुप्त बात है कान में ही कह सकूंगा। भारती जी ने अपना दाया कान प्रभु की ओर बढ़ाते हुए कहा हाँ हाँ जरूर कहो कौन सी बात है प्रभु अपना मुख भारती जी के कान के समीप ले गए और धीरे धीरे कहने लगे एक दिन मैंने स्वप्न में एक ब्राह्मण को देखा था वह भी सन्यासी ही थे और उनका रूप रंग भी आपसे बहुत कुछ मिलता जुलता था स्वप्न में ही उन्होंने मुझे सन्यासी बनने का आदेश दिया और स्वयं उन्होंने मेरे कान में सन्यास मंत्र दिया वह मंत्र मुझे अभी तक ज्यो का त्यों याद है आप उसे पहले सुन ले कि वह गलत है या ठीक यह कहकर प्रभु ने भारती जी के कान में वही स्वप्न में प्राप्त मंत्र पढ़ दिया मानो उन्होंने प्रकारांतर से भारती जी को पहले स्वयं अपना शिष्य बना लिया हो प्रभु के मुख से यथावत शुद्ध शुद्ध संन्यास मंत्र को सुनकर भारती जी कुछ आश्चर्य सा प्रकट करते हुए प्रेम में गदगद से कहने लगे। जब तुम्हें श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त है तब फिर तुम्हारे लिए अगम्य विषय ही कौन सा रह जाता है कृष्ण प्रेम ही तो सार है जब तब पूजा पाठ वानप्रस्थ, प्रस्थ आदि धर्म सभी उसी की प्राप्ति के लिए होते हैं जैसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो चुकी उसके लिए मंत्र ग्रहण करना दीक्षा आदि लेना केवल लोक शिक्षणार्थ है तुम तो मर्यादा रक्षा के लिए संन्यास ले रहे हो इस बात को मैं खूब जानता हूँ कृष्ण कीर्तन तो तुम घर में भी कर सकते थे किंतु यह दिखाने के लिए कि गृहस्थ में रहते हुए लौकिक तथा वैदिक कर्मों को जिनका कि वेद शास्त्रों में गृहस्थी के लिए विधान बताया गया है अवश्य ही करते रहना चाहिए तुम्हारे द्वारा अब वे स्मृतियों में कहे हुए धर्म नहीं हो सकते इसलिए तुम सन्यास धर्म का अनुसरण कर रहे हो जब तक ज्ञान में पूर्ण निष्ठा ना हो जब तक भगवत गुणों में भली रति ना हो तब तक स्मृतियों में ऋषियों के बताए हुए धर्मों का अवश्य ही पालन करते रहना चाहिए इसीलिए गृहस्थी में रहकर तुमने वैदिक कर्मों का यथावत पालन किया और अब कर्म परित्याग के साथ ही पूर्व आश्रम का परित्याग कर रहे हो और सन्यास धर्म के अनुसार सदा दंड धारण करके सन्यास धर्म की कठोरता को प्रदर्शित करोगे तुम्हारे वे सभी काम लोक शिक्षार्थ ही है इस प्रकार प्रभु की भांति भांति से स्तुति करके भारती जी उन्हें मंत्र दीक्षा देने के लिए तैयार हुए एक छोटे से वस्त्र की आड़ करके भारती जी ने प्रभु के कान में सन्यास मंत्र कह दिया बस उस मंत्र के सुनते ही प्रभु बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और हा कृष्ण हा कृष्ण इस प्रकार जोरों से चिल्ला चिल्ला कर क्रंदन करने लगे पास ही में बैठे हुए नित्यानंद जी ने उन्हें संभाला और होश मिलाने की चेष्टा की भारती जी ने प्रभु के सभी पुराने श्वेत वस्त्र उतरवा दिए और उन्हें अग्निवर्ण के काशाय वस्त्र पहनने के लिए दिए एक बरि बहिर्वास ओने का वस्त्र दो कौपिने एक भिक्षा मांगने को वस्त्र एक कंधा और एक कटी वस्त्र इतने कपड़े भारतीय जन प्रभु के लिए दिए रक्त वर्ण के उन चमकीले वस्त्रों को पहनकर प्रभु की उस समय ऐसी शोभा हुई मानो शरत काल में सबके मन को हरने वाले शीत से दुखी हुए लोगों के दुख को दूर करते हुए अरुण रंग के बाल सूर्य आकाश में उदित हुए हो वर्ण के उनके शरीर पर काशाय रंग के वस्त्र बड़े ही भले मालूम पड़ते थे कंधे पर कंधा पड़ा हुआ था छोटा वस्त्र सिर से, से बंधा हुआ था एक हाथ में काठ का कमंडलू शोभा दे रहा था दूसरे हाथ से अपने सन्यास दंड को लिए हुए थे और मुख से श्री कृष्ण श्री कृष्ण इस प्रकार कहते हुए अश्रु बहाते हुए खड़े थे प्रभु के इस त्रैलोक पावन सुंदर स्वरूप को देखकर सभी उपस्थित दर्शक वृंद से हो गए उस समय सबके सब, सब काठ की मूर्ति बने हुए बैठे थे प्रभु के अद्भुत रूप लावणयुक्त से विग्रह को देखकर कर सब का मन अपने आप ही प्रेमोन्माद में विफोर होकर नृत्य कर रहा था सभी के आंखों से प्रेम के अश्रु निकल रहे थे प्रभु कुछ थोड़े झुककर खड़े हुए थे भारतीय जी सामने ही एक उच्चासन पर स्थिर भाव से गंभीरता गंभीरतापूर्वक बैठे हुए थे उस समय यदि कोई जोरों से सांस भी लेता तो वह भी सुनाई पड़ता मानो उस समय पक्षियों ने भी बोलना बंद कर दिया हो और पवन भी रुककर प्रभु की अद्भुत शोभा के वशीभूत होकर उनके रूप लावण्य रूपी रस का पान कर रहा हो उस समय भारती जी महाप्रभु के सन्यास के नाम के संबंध में सोच रहे थे वे प्रभु की प्रकृति के अनुसार अपने परम प्रिय शिष्य का सार्थक नाम रखना चाहते थे, थे उन्हें कोई सुंदर सा नाम सूझता ही नहीं था उसी समय मानव साक्षात सरस्वती देवी ने उन्हें उनके इस काम में सहायता दी सरस्वती ने उन्हें सुझाया कि इन्होंने श्री कृष्ण भक्ति विहीन जीवों की चैतन्यता प्रदान की है जिस जीव में श्री कृष्ण भक्ति नहीं वह जीवन अचेतन है इन्होंने भगवन नाम द्वारा अचेतन प्राणियों को चेतन बनाया है अतः इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य भारती ठीक रहेगा भारती जी को बड़ी प्रसन्नता हुई वे उस नीरवता को भंग करते हुए सब लोगों को सुनाकर कहने लगे इन्होंने श्री कृष्ण के सुमधुर नामों द्वारा लोगों में चैतन्यता का संचार किया है और आगे भी करेंगे अतः आज से इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य हुआ भारती हमारी परंपरा की संज्ञा है अतः सन्यासियों में ये दंडी स्वामी श्री कृष्ण चैतन्य भारती कह जाएंगे इतना सुनते ही प्रभु भावावेश में आकर यह कहते हुए कि मैं तो अपने प्यारे श्री कृष्ण से मिलने के लिए वृंदा बन दूसरी ओर भागने लगे उस समय भागने के कारण हिलता हुआ काशाय वस्त्र की ध्वजा वाला दंड और काले रंग का कमंडलू प्रभु के हाथों में बड़ा ही भला मालूम पड़ता था प्रभु जोरों से हरी हरी पुकारते हुए भागने लगे यह देखकर बहुत से लोगों ने आगे जाकर प्रभु का मार्ग रोक दिया सामने अपने रास्ते में लोगों को खड़ा हुआ देखकर प्रभु रोते रोते कहने लगे भाइयों तुम मुझे श्री वृंदावन का रास्ता बता दो मैं अपने प्यारे श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए बहुत ही अधिक व्याकुल हो रहा हूँ मुझे जब तक श्री कृष्ण के दर्शन न होंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी तुम सभी भाई मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अपने प्राण प्यारे प्रीतम को पा सकूँ नित्यानंद ने कहा प्रभो आप पहले अपने पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम तो कराइए फिर वे जिस प्रकार की आज्ञा करें वही कीजिएगा बिना गुरु के आज्ञा लिए कहीं जाना ठीक नहीं है इतना सुनते ही प्रभु कुछ सोचने लगे और बिना ही कुछ उत्तर दिए चुपचाप आश्रम की ओर लौट पड़े और सब लोग भी प्रभु के पीछे पीछे चले आश्रम में पहुंचकर प्रभु ने दंडी सन्यासी की विधि के अनुसार अपने गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और भारती महाराज का आदेश पाकर उन्होंने उस रात्रि में वहीं गुरु सेवा करते हुए निवास किया संकीर्तन का रंग आज कल से भी बढ़ कर रहा इस प्रकार प्रभु संन्यास ग्रहण करके लोक शिक्षा के निमित्त गुरुसेवा के महात्म दिखाने लगे प्रभु की वह वहरात्रि भी श्रीकृष्ण कीर्तन और भगवत चरित्रों के चिंतन में व्यतीत हुई